वे यहां पर हो सकते हैं आज इस में इस में भी वे भी कर सकते हैं यह अपना और भी करके जो है उनके पूरे निर्णय और बात कर सकते हैं वे अपनी शक्ति का अलावा भी कर सकते हैं कि वे लोगों के वे काम करने के लिए और इसीलिए लोगों के बीच अध्ययन नहीं रहते हैं क्योंकि इसलिए दुनिया में कोई भी और क्या यह सही नहीं है निरंतर नहीं है और दोनों की तरफ है और इसमें और मनुष्य की तीव्र आकांक्षा है कि दूसरे उसे जाने और दूसरे उसे पहचाने इस आकांक्षा का मौलिक कारण क्या है मौलिक कारण है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और स्वयं को नहीं पहचानता यह गहरी कमी है और इस कमी को वो दूसरों सम्मान पाकर नाम पाकर श्रेय पाकर भर लेना चाहता है जो हमारे पास नहीं है वो हम दूसरों से उधार मांग लेना चाहते हैं लेकिन कितने ही लोग जान और कितने ही लोग पहचान लें जो अपने को ही नहीं पहचानता है उसका जो गड्ढा है जो कमी है वो दूसरों के पहचान देने से भर नहीं सकता और जब तो मैं अपने को भी मुझे जानता तो मैं लोगों को भी क्या पहचानवा सकूंगा कि मैं कौन एक झूठ होगा लेकिन अगर बहुत लोग इस झूठ को दोहराने लगे तो मुझे भी भरोसा आ जाएगा हमारे सच और झूठ में बहुत फर्क नहीं होता हमारे सच और झूठ में इतने ही फर्क होता है कि जिस झूठ पर हम भरोसा करते हैं वो हमारा सच हो जाता है अगर हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है और हिटलर ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी वो आदमी महत्वपूर्ण था उसमें लिखा है कि सत्य और असत्य में मैंने कोई ज्यादा फर्क नहीं पाया असत्य को बार बार दोहराते रहो धीरे धीरे सत्य हो जाता है। और ये वो अनुभव से कहा है उसमें खुद बहुत असत्य दोहराए और वो सत्य हो गए और वो इतने सत्य हो गए कि दूसरों ने उन्हें सत्य माना सो माना ही हिटलर भी उन पर भरोसा करने लगा अगर आप एक झूठ लोगों से कहते रहे तो थोड़े दिन में आप भी भूल जाएंगे कि वो झूठ है उन पुनरुक्ति विस्मरण बन जाती है पुनरुक्ति बार बार दोहराने से सत्य की जन्मदात्री हो जाती है उस सत्य की जो हमारा सत्य है इसलिए हमारे सत्य में और झूठ में इतना ही फर्क होता है झूठ कम दोहराया गया है और सत्य ज्यादा दोहराया गया झूठ इसीलिए पुराने झूठ बहुत सत्य मालूम पड़ते हैं क्योंकि हजारों साल से आदमियों ने दोहरा रहा नया सत्य भी झूठ मालूम पड़ता है क्योंकि वो दोहराया नहीं गया अभी नया तो हम पुराने झूठ को भी मानने नए सत्य को मानने की तैयारी नहीं होती क्योंकि हमारे लिए सत्य का एक ही अर्थ होता है कितना दोहराया गया है इसलिए हम पूछते हैं कि कोई शास्त्र कितना पुराना है जितना पुराना उतना सत्य इसलिए सभी धर्मों के लोग अपने शास्त्र को बहुत पुराना सिद्ध करने की कोशिश करते हैं अगर कोई सिद्ध करे कि उतना पुराना नहीं है तो उन्हें बड़ी पीड़ा होती है वे चाहते हैं कि उनका धर्म ग्रंथ सबसे ज्यादा पुराना हो तो सबसे ज्यादा सत्य हो जाएगा क्योंकि हमारे मन में सत्य का यही अर्थ है कितनी बार दोहराया गया पुराना होगा तो ही ज्यादा दोहराया गया होगा लेकिन असत्य को कोई हजारों साल तक दोहराए तो भी सत्य नहीं होता और सत्य को शायद किसी ने एक बार भी ना कहा हो तो भी सत्य ही होता है सत्य और असत्य में बुनियादी अंतर है गुणात्मक अंतर है कोई परिमाण के अंतर नहीं लेकिन जैसा आदमी है उसके सभी सत्य दोहराए गए झूठ आप अपने संबंध में ही कुछ बातें दोहराते रहते हैं लोग भी उनको दोहराने लगते हैं भरोसा आ जाता है कि नहीं ये है ये भरोसा जिंदगी को व्यर्थ कर देता है अल्लाह से सूत्र में कहता है वे अपने को प्रगट नहीं करते और इसलिए वे दीक्षित बने रहते हैं संत की परिभाषा है सूत्र में अल्लाह से जिसे संत कहेगा उसकी हम जिन्हें संत कहते हैं उनकी नहीं क्योंकि हमारा संत भी दोहराया हुआ झूठ होता है इसलिए हिंदू के संत को मुसलमान संत न मानेंगे और मुसलमान के संत को हिंदू संत न मानेंगे और जैन के संत को हिंदू संत नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे संत का भी अर्थ हमने किस झूठ को दोहराया है बहुत बार उस पर निर्भर अल्लाह से संतत्व की जो शुद्धता है जो शुद्धतम संतत्व है जो संतत्व का सत्य है हिंदू मुसलमान ईसाई का उसके संबंध में बात कर रहा है वो कहता है वे अपने को प्रगट नहीं करते प्रकट करने की जो आकांक्षा है दूसरा मुझे जाने ये अज्ञान से ही उपजती है दूसरा मुझे पहचाने की मैं कौन हूं ये मेरे भीतर कोई घाव है उसे छुपा लेने का उपाय और दूसरा जो स्वयं को नहीं जानता है वो मेरे संबंध में कुछ जानकर मेरे अज्ञान को मिटाने का कारण कैसे हो सकता है संत अपने को प्रकट नहीं करते इसका ये अर्थ नहीं है कि वे प्रकट नहीं हो जाते लेकिन वो प्रकट हो जाना उनकी निष्ठा नहीं आकांक्षा नहीं सूफी फकीरों के संबंध में थोड़ी बात यहाँ समझ लेनी उपयोगी हो होगी हो सुफी फकीर संसार छोड़कर भी नहीं जाते सिर्फ एक कारण से इसलिए नहीं कि संसार छोड़ना व्यर्थ है संसार छोड़कर भी पाया जा सकता है शायद ज्यादा सरलता से भी पाया जा सकता है लेकिन सूफी संत कहते हैं कि संसार छोड़ के जाओ तो लोगों को पता चल जाता है और लोगों को पता चल जाए ऐसा कुछ भी करना भीतर छिपी किसी गहरी वासना का परिणाम तो इतना भी क्या बताना कि हम छोड़कर जा रहे हैं तो सूफी संत हो सकता है चमार हो गांव में जूते बनाता हो वो जूते ही बनाता रहेगा उसका पड़ोस भी हो सकता है कि न जानता हो कि पड़ोस में कोई ज्ञान को उपलब्ध हो गया है लेकिन दूर दूर से जानने वाले उसके पास आते रहेंगे उनको भी वो जिज्ञासु की तरह स्वीकार नहीं करेगा उनको भी वो जूता बनाने की कला सिखाने के लिए स्वीकार करेगा प्रगत बाजार की दुनिया में वो जूता बनाने वाले का शिष्य होगा रात के अंधेरे में एकांत में वो साधक होगा और कई बार ऐसा होगा कि एक फकीर दूसरे फकीर के पास किसी को भेज देगा वो दो चार वर्ष तक उससे जूते बनवाता रहेगा कपड़ा बनवाता रहेगा दो चार वर्ष तक उससे पूछेगा ही नहीं कि तुम आए किस लिए थे दो चार वर्ष चुपचाप वो आदमी जूता बनाता है चिटाई बुनता है कपड़ा सीता है जो उसका गुरु कह देता है वो दिन भर करता रहता है दो चार साल बाद वो संत उसे बीतरी जगत में प्रवेश करवाता है क्यों इतनी चार साल तक प्रतीक्षा किया थी सूफी कहते हैं कि जो जल्दी ये भी प्रकट करता हो कि मैं साधना करने आया हूँ उसकी प्रकट करने की वासना प्रबल है और ऐसा आदमी सत्य को नहीं खोज पाएगा ऐसा आदमी मैं सत्य खोज रहा हूं इसके प्रचार में ज्यादा उत्सुक होगा सत्य को खोजने में कम ऐसा आदमी मैं साधु हूं ऐसा दूसरे लोग जान ले इसमें ज्यादा उत्सुक होगा बजाय इसके कि साधु हो जाए सूफी फकीर हसन अपने शिष्यों से पूछता था तुम सन्यासी होने आए हो या सन्यासी बनने तुम धार्मिक होना चाहते हो या धार्मिक बनना और वो कहता दूसरा काम सरल है अगर धार्मिक बनना है साधु बनना है महात्मा बनना है बहुत सरल काम और उसके लिए मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं थोड़े से प्रचार और विज्ञापन की कला आनी चाहिए धार्मिक बनना है तो लंबी यात्रा है और उसका पहला सूत्र है कि प्रकट करने की भूल मत करना क्यों ये प्रगट करने के लिए इतनी बड़ी भूल समझने का कारण क्या है आदमी के हाथ में एक कदम उठाना है फिर दूसरा कदम अनिवार्य हो जाता है फिर तीसरा कदम अनिवार्य हो जाता है जिब्रान ने लिखा है कि एक फकीर गांव गांव घूमता था और कहता था जिससे प्रभु के पास चलना हो मेरे पीछे आ जाए। कई लोगों ने कहा बड़ी आकांक्षा होती है तुम्हारे पीछे आने की लेकिन अभी बहुत काम संसार में बाकी है किसी की लड़की बड़ी है और विवाह करना है और किसी के बच्चे अभी छोटे हैं, मासूम है थोड़े बड़े हो जाए समझ जाए और किसी ने अभी अभी दुकान जमाई है और किसी ने अभी अभी खेत में दाने डाले हैं फसल कट जाए ऐसे हजार काम थे वो फकीर गाँव गांव चिल्लाता कि जिसको ईश्वर के पास चलना हो मेरे पास आ जाए मैं ईश्वर का रास्ता जानता हूं गांव में लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे एक गांव में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई एक आदमी उसके पीछे चलने पर राजी हो गए फकीर मुसीबत में पड़ा क्योंकि वो आदमी दो चार दिन में उसको पूछता कि कितनी देर और कहां है रास्ता उस फकीर ने उसको कठिन से कठिन काम बताया लेकिन वो भी आदमी जिद्दी था वो सब काम पूरा करके खड़ा हो जाए और बोले कहे और रास्ता विधि मार्ग छह साल हो गए फकीर सुख के हड्डी हड्डी हो गया इस आदमी की वजह से क्योंकि वो चौबीस घंटे तनाव हो गया रात सोने न दे दिन जागने न दे और उसकी मौजूदगी भी भारी होने लगी आखिर एक दिन फकीर उसके पैरों में पड़ गया और कहा मुझे माफ कर दे तेरी वजह से मैं भी रास्ता भूल गए और मुझसे गलती हो गई अब मैं किसी को न कहूंगा ये जो आदमी है जो कह रहा था कि मैं रास्ता जानता हूं से कोई रास्ता पता नहीं है लेकिन मैं रास्ता जानता हूं ऐसा भी लोग माने इसमें भी बड़ा सुख है और ना कभी कोई पीछा करने आता है इसलिए ना कभी कोई परीक्षा होती जिन्हें आप संत कहते हैं उनमें से सौ में से निन्यानवे एकदम पानी में डूब जाएं, अगर आप उनके पीछे चलने को राजी हो जाएं आप कभी पीछे चलते नहीं वो नेता बने रहते हैं क्योंकि बिना अनुयायी के नेता बना रहना बड़ी सरल बात है और धीरे धीरे उन्हें भी भरोसा आ जाता है कि वो जानते हैं जब आपकी आंखों में चमक आती है और आपको लगता है कि हाँ ये आदमी जानता है तो उस आदमी को भी तृप्ति होती है हम एक दूसरे का उपयोग दर्पण की भांति करते हैं अपनी शक्ल दूसरे में देख लेते हैं ये जो प्रगट करने की वृत्ति है वो जिस अहंकार से जन्मती है वो अहंकार माता है संत अगर प्रगट हो जाए दूसरी बात है कोई उन्हें खोज ले जान ले पहचान ले दूसरी बात है लेकिन वो जो गहन वासना है कि दूसरा मुझे जाने वो संतत्व का हिस्सा नहीं है दूसरा मुझे जाने ये सांसारिक मन की वृत्ति है मैं स्वयं को जानूं ये धार्मिक मन की वृत्ति है कोई मुझे न जाने अकेला मैं ही अपने को जान लूं ये धार्मिक खोज है मैं अपने को जानू ना जानू सारा संसार मुझे जान ले ऐसा न हो कि एकाध आदमी ऐसा भी रह जाए जो मुझे जाने बिना रह जाए ये सांसारिक मन की वृत्ति है एक दिन सांझ मुला नफरुद्दीन के काफी हाउस में बड़ी भीड़ गांव के काफी एक योद्धा आया है वो नंगी तलवार हाथ में निकाल के अपने युद्ध की बातें कर रहा है और वो कहता है कि हम युद्ध से सीधे लौट रहे हैं और लोग बड़े सप्ते में आ गए उसकी बहादुरी ऐसी है और वो कहता है कि मैंने बाजी मूली की तरह लोगों को काटा नसरुद्दीन के बर्दाश्त से बाहर हो गया नसरुद्दीन ने खड़े होकर कहा कि हमें भी जवानी की याद आती एक दफा ऐसा हमने भी भाजी मूली की तरह लोग काट दिए थे दस पंद्रह आदमियों के पैर तो ये धपत्ते में काट दिए उस योद्धा ने का पैर कभी सुना नहीं अगर आप सिर काटते तो ज्यादा बेहतर होता नफर उद्दीन का सिर तो कोई पहले ही काट काटते ले जाता मगर बड़ा कठिन हो गया उसको रुकना दिन हमारे भीतर वो जो बचकाना अहंकार छिपा है उसका ही प्रतीक है अगर कोई ईश्वर को जानने की बात कर रहा है तो फिर आपसे नहीं रहा जाता आप भी कुछ कहेंगे ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जो बिना जाने न बोलता हो हम सब बिना जाने बोलते रहते हैं हम बिना जाने बताते रहते हैं हम बिना जाने सलाह देते रहते हैं इमे ने लिखा है अपनी डायरी में कि अगर दुनिया में लोग बिना जाने सलाह देना बंद कर दें, तो पृथ्वी किसी भी दिन स्वर्ग हो सकती है लेकिन जिन्हें कुछ भी पता नहीं है उनके भी मन में ये तो मजा आता ही है कि कोई जाने कि हमें पता है यह मजा इतना महंगा है और इसके पीछे कुछ लोग तो अपने जीवन को भी डाल लेते बड़ा कष्ट भी उठाते ऐसा भी नहीं है कि ऐसे लोग दूसरों को धोखा दे रहे हैं ऐसे लोग अपनी आंख में अपने को धोखा देने के लिए बड़े कष्ट भी उठाते अब एक आदमी है कि एक ही बार भोजन करता है नग्न रहता है घास पे सोता है मकान में नहीं ठहरता कम कष्ट नहीं उठा रहा है कष्ट पूरा उठा रहा है लेकिन सिर्फ एक भरोसा दूसरे लोगों को दिलाने के लिए अगर कष्ट उठाया जा रहा है कि मैं साधु हूं तो सारा कष्ट व्यर्थ जा रहा है बुद्ध ने कहा है कि ना समझ तप भी करते हैं तो भी नर्क ही जाते हैं ना समझ तप भी करते हैं तो भी नर्क की ही यात्रा करते हैं उनकी नासमझी का आधार क्या है हमारे सारे अज्ञान का आधार क्या है दूसरे आदमी को दर्पण की तरह व्यवहार करना सारे अज्ञान का आधार दूसरे की फिक्र छोड़ दें और सीधी अपनी फिक्र करें मैं क्या हूं इसे मैं पहले जान लू और मजा यह है कि जो ये जान लेता है कि मैं क्या हूं कौन हूं उसकी बिल्कुल आकांक्षा नहीं रह जाती कि कोई मुझे जाने ये बात ही समाप्त हो जाती स्वयं को जानते ही दूसरे को प्रभावित करने की वृत्ति विलीन हो जाती लॉस से कहता है ऐसे ही वे लोग हैं वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसीलिए ही वे दीप्त बने रहते जो अपने को प्रकट करते हैं वे छीन और दीन हो जाते हैं प्रगट करने में भी शक्ति ऊर्जा खोती है जो अपने को छुपा के रखता है जैसे अंगारा छिपा हो जैसे सूरज छिपा हो प्रगट ना हो उसकी सारी ऊर्जा बची रहती प्रकट करने में भी शक्ति का व्यय है और शक्ति का व्यय ही दीप्ति का खोजाना है अगर कोई व्यक्ति अपने को प्रकट करने की वासना से छुटकारा दिला ले तो उसके भीतर जैसे सूरज आ जाए सारी ऊर्जा भीतर इकट्ठी होने लगे वो जो दूसरे को हम प्रभावित करने जाते हैं तो हम व्यय होते चुकते दूसरे को प्रभावित करने की चेष्टा में जरूरी नहीं कि दूसरा प्रभावित होगा इतना पक्का है कि हम छीण होंगे हम दीन होंगे हम चुकेंगे हमारी जीवन ऊर्जा कम होगी दूसरा प्रभावित होगा कि नहीं ये बहुत मुश्किल है क्योंकि दूसरा भी हमारे पास हमें प्रभावित करने आता है वो कोई प्रभावित होने नहीं आता आप ध्यान रखना है कि कई बार जब कोई आदमी आपसे प्रभावित भी होता है तो थोड़ा सोच समझ लेना हो सकता है ये आपको प्रभावित करने का उसका ढंग हो आदमी की चालाकियों का अंत नहीं अगर किसी को प्रभावित करना हो तो पहला रास्ता है उससे प्रभावित होने का ढोंग करना क्योंकि ये उसकी खुशामद बन जाती है जब आप ऐसा लगते हैं कि दूसरे से बिल्कुल प्रभावित हो गए पानी पानी उसके चरणों में हो गए तब आपको पता नहीं है कि उस आदमी को भी आपने पानी पानी कर लिया आप जरे धक्के की जरूरत है कि आपके पैरों में गिरा खुशामद हमें इतना क्यों छूती है इसका कारण यह कि खुशामदी बताता है कि मैं कितना प्रभावित आप से कितना प्रभावित हूं हम जानते हैं कई दफा की खुशामत बिल्कुल झूठी है फिर भी कोई आदमी हमें खुशामत करने के योग्य मान रहा है यह भी दिल को बहुत बहलाता है खुशामत उतना नहीं छूती जितनी ये बात छूती कि किसी ने हमें इस योग्य माना है कि खुशामत करे ये भी क्या कम थे और इस जगत में जहां हर आदमी अपने अहंकार से जीता है वहां दूसरे के अहंकार को जरा सा भी फुसला बड़ी चमत्कारिक घटना मालूम पड़ती है लेकिन खुशांग आपको प्रभावित करने के लिए प्रभावित हो रहा है आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे इसकी संभावना कम है हाँ एक बात पक्की है कि आप अपनी ऊर्जा व्यय कर रहे हैं आप अपने को खो रहे हैं जिन फकीर हुआ रिंझाई जब भी कोई उसके पास आता तो वो कहता दो बातें पहले तय हो जाए एक कि तेरा इरादा है अपने को प्रकट करने का तो नहीं है मेरा शिष्य बनने आया है तब उसका कुल कारण इतना ही तो नहीं है कि गांव में जाकर तू कह सके कि रंझाई का शिष्य रंझाई महान संत है शिष्य अपने गुरु के बाबत सदा प्रचार करते लेकिन ये गुरु का प्रचार नहीं होता क्योंकि गुरु जैसे जैसे बड़ा होने लगता है वैसे वैसे शिष्य भी बड़ा होने लगता है बड़े गुरु का बड़ा शिष्य होता है अगर किसी के गुरु को आप कुछ गलत कह दें तो शिष्य को जो चोट लगती है वो इसलिए नहीं कि गुरु को गलत कह दिया गुरु के गलत होते ही शिष्य की गति बिगड़ जाती है शिष्य की क्या स्थिति रह जाती है अगर गुरु गलत है तो शिष्य शिष्य भी गलत हो गया। गुरु बड़ा है तो शिष्य भी बड़ा है से हम गौर करके देखेंगे अगर कोई आपके मुल्क को गाली देता है तो आपको तकलीफ इसलिए नहीं होती कि मुल्क को गाली दे रहा है किसको मतलब है मुल्क कोई आपके धर्म को गाली देता है तो आपको क्या मतलब है कोई राम को कृष्ण को महावीर को गाली देता है आपको क्या प्रयोजन नहीं लेकिन उनको गाली देने का मतलब गाली आपको लग जाती है हिंदू मानना चाहता है कि हिंदू जो है श्रेष्ठतम धर्म है क्योंकि मैं हिंदू मुसलमान मानना चाहता है इस्लाम श्रेष्ठ धर्म क्योंकि मैं मुसलमान हूं इस्लाम श्रेष्ठ है तो ही मुसलमान श्रेष्ठ हो सकता है हिंदू धर्म श्रेष्ठ है तो हिंदू श्रेष्ठ हो सकता है और अगर भारत ऐसी भूमि है कि देवता भी वहां पैदा होने को तरसते हैं तो फिर आपने पैदा होकर भारत पे जो कृपा की है उसका कोई अंत जब देवता तरसते हैं और आपको पैदा होने का मौका मिला तो देवता दो इंच नीचे छूट गए मन को ये बात जो खुशी देती है ये खुशी कोई मुल्क की जमीन से कुछ लेना देना नहीं अहंकार सब तरफ से अपने को भरता है और अहंकार का सूत्र है अपने को प्रकट करना क्योंकि अहंकार अगर अप्रगट रहे तो मर जाता है ये ख्याल रखे अहंकार प्रगट होने में जीता है कितने दूसरे लोग मुझे मान ले उसमें ही उसके प्राण हैं, अहंकार के प्राण दूसरे लोगों के प्रभावित होने में है अगर मुझे कोई भी नहीं जानता तो अहंकार कहां टिकेगा आप अकेले हैं जमीन पर तो आपके अहंकार को खड़े होने की कोई जगह नहीं रह जाएगी अहंकार होता भीतर है बनता दूसरों के कंधों पर है दूसरों के कंधे न मिले अहंकार तो के खड़े होने का कोई उपाय नहीं रह सकता ये जो अहंकार है संतत्व के लिए पहली बात है आत्मा को जिसे जानना हो उसे अहंकार से छुटकारा चाहिए अहंकार से छुटकारा अर्थात दूसरे को प्रभावित करने की वासना से छुटकारा और ध्यान रहे दूसरे को प्रभावित करना हिंसा है दूसरा प्रभावित हो जाए यह दूसरी बात है दूसरे को प्रभावित करना हिंसा है दूसरे को ढालने की कोशिश बनाने की कोशिश आदर्श बनाने की कोशिश अच्छा बनाने की कोशिश भी हिंसा है असल में दूसरा जैसा है हम उसे वैसा स्वीकार करने को राजी नहीं हम जैसा चाहते हैं दूसरे को वैसा बनाने की हमारी उत्सुकता है बाप बेटों को बना रहे हैं मित्र मित्रों को बना रहे हैं गुरु शिष्यों को बना रहे हैं सब एक दूसरे को बनाने में लगे कोई किसी से राजी नहीं है आप जैसे हैं वैसा स्वीकार करने को कोई राजी नहीं है ना आपकी पत्नी ना आपके पिता ना आपके पति ना आपके बेटे ना आपके बाप कोई राजी नहीं है जैसे आपसे आप जैसे हैं वो गलत होना है हर एक उत्सुक है आपको बनाने के लिए जैसा वो चाहता है आप होने चाहिए काटेगा आपको एक कान गड़बड़ है अलग करो एक खराब है निकाल दो हाथ तोड़ दो पैर ठीक कर दो सब ठीक कर दो सुना है मैंने कि मुल्ला नसरुद्दीन की खिड़की पर एक दिन एक पक्षी आकर बैठ गया अजनबी पक्षी था जो मुल्ला ने कभी देखा नहीं लंबी उसकी चोच थी सिर्फ कलगी थी रंगीन बड़े उसके पंख थे मुल्ला ने उसे पकड़ा और कहा मालूम होता है बेचारे की किसी ने कोई फिक्र नहीं की कैंची लाकर उसके पंख काट के छोटे किए, कलगी रास्ते पर लाया चोंच भी काट दी और फिर कहा कि अब ठीक कबूतर जैसे लगते हो मालूम होता है किसी ने तुम्हारी चिंता नहीं की अब मजे से उड़ सकते हो लेकिन अब उड़ने का कोई उपाय नहीं रहा वो पक्षी कबूतर था ही नहीं मगर मुल्ला कबूतर से ही परिचित थे उनकी कल्पना कबूतर से आगे नहीं जा सकती थी हर बच्चा जो आपके घर में पैदा होता है अजनबी है वैसा बच्चा दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुआ जिन बच्चों से आप परिचित हैं उससे इसका कोई संबंध नहीं ये पक्षी और लेकिन आप इसके पंख वगैरह काट कर चोंच वगैरह ठीक करके कहोगे कि बेटा अब तुम जगत में जाने योग्य हुए तो यहां हर आदमी कटा हुआ जीरा है क्योंकि सब लोग चारों तरफ से उसे प्रभावित करने बनाने निर्मित करने में इतने उत्सुक हैं जिसका कोई हिसाब नहीं जब बाप अपने बेटे में अपनी तस्वीर देख लेता है तब प्रसन्न हो जाता है क्यों इस बाप को लगता है कि मैं ठीक आदमी था देखो बेटा भी ठीक मेरे जैसा अगर मुझे, मुझे मौका मिले और हजारों लोग मेरे जैसे हो जाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी क्योंकि मेरे अहंकार का भारी फैलाव हुआ जब हजारों लोग मेरे जैसा होने के लिए तैयार होते हैं उसका मतलब यह हुआ कि मैं ठीक आदमी हूं और हजारों लोग मेरा अनुकरण करते दूसरे को प्रभावित करने के पीछे अहंकार की यही आकांक्षा है तुम तो मेरे जैसे हो जाओ लाव से कहता है वे अपने को प्रकट नहीं करते और इसलिए दीप्त बने रहते हैं उनकी ऊर्जा उनकी अग्नि समाप्त नहीं होती वे सदा चमकते रहते लेकिन उनकी चमक किसी की आंखों को लुभाने के लिए नहीं उनकी चमक अपनी आंतरिक चमक है वो ज्योति किसी को भरमाने के लिए नहीं जली है वो ज्योति अपनी ही ऊर्जा है वे अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते ही डस्टिफाई हिमसेल्फ एंड इज देर फॉर फार और इसलिए दूर दिगंत तक उसकी ख्याति जाती संत कभी अपने को जस्टिफाई नहीं करते वे अपने औचित्य सिद्ध नहीं करते जीस वी दी जा रही है और पायलट जीसस से पूछता है कि मैं तुम्हें अभी भी क्षमा कर सकता हूं तुम सिद्ध कर दो कि तुम ईश्वर के पुत्र हो और जीसस चुप रह जाता पायलट कहता है कि तुम्हें एक मौका है तुम इतना ही कह दो कि मैं निर्वीर हूं मेरा कोई कसूर नहीं है तुम इतनी ही अपील कर दो रोमन सम्राज के नाम कि मैं बेकसूर हूं लेकिन जीसस चुप रह जाते सूलि पे जाना उचित मालूम पड़ता है बजाय औचित्य सिद्ध करने कि मैं जस्टिफाइड क्या कारण होगा उचित यही हुआ होता हम भी कहेंगे किसी वकील से सलाह ले लेनी ऐसी क्या सूली पे जाने की गंदगी सिद्ध करना था कि मैं जो कहता हूं ठीक कहता हूं मेरे अर्थ और हैं। ईसाइयत 2000 साल से सिद्ध कर रही कि जीसस के अर्थ और थे गलत समझे लोग लेकिन जीसस ने खुद क्यों ना सिद्ध कर दिया ज्यादा आसान होता जीसस के लिए गवाही दी जा रही है दो हजार साल से कि जीसस का मतलब और था और जिन्होंने सूली दी वो उस मतलब को नहीं समझ पाए जीसस ने कहा था किंगडम ऑफ गॉड तो वो ईश्वर के राज्य की बात थी इस जगत के राज्य की बात नहीं थी इस जगत में जो राजा हैं वो घबरा गए वो समझे कि ये जीसस जो है इस जगत का सिंहासन पाने की कोशिश कर है मगर जीसस खुद ही कह सकते थे इतनी सीधी सी बात थी एक वक्तव्य देते और कहते कि मेरा मतलब यह है मेरा मतलब ऐसा नहीं जीसस क्यों चुप रह गए ये औचित्य सिद्ध क्यों ना किया असल में औचित्य सिद्ध करने की जो चेष्टा है वो दूसरे को मालिक मान लेना है किस किसान ने औचित्य संत उत्तरदायी नहीं है किसी के प्रति आप जाके पूछ से कि सिद्ध करो कि तुम साधु हो लाओ से कहेगा तुम्हें असाधु मानना हो असाधु मान लो साधु मानना हो साधु मान लो ये तुम्हारा धंधा है हमसे कुछ लेना देना नहीं आप ये भी कह सकते हैं कि हम मान के चले जाएंगे कि तुम असाधु हो तो लाओ से कहेगा मौज, मौज तुम्हारी लेकिन तुम्हारे सामने मैं सिद्ध करने जाऊं कि मैं साधु हूं तो उसका मतलब यह हुआ कि मेरी साधुता के लिए तुम्हारी प्रमाणिकता की कोई जरूरत तुम्हारे प्रमाण की तुम्हारे शील की तुम्हारे हस्ताक्षर की कोई जरूरत ऐसा मजेदार हुआ कि मैं एक नौकरी की तलाश में था उस राज्य के शिक्षा मंत्री से मिला तो उन्होंने कहा नौकरी तो हम आपको अभी दे दें किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप चले जाएं लेकिन आपके चरित्र का प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए का जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हो किसी प्रिंसिपल का जिस कॉलेज में आप पढ़े हो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है तो मैंने उनको कहा कि अभी तक मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके कैरेक्टर का मैं सर्टिफिकेट दे सकू न कोई प्रिंसिपल न कोई वाइस चांसलर तो जिसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट में नहीं लिख सकता उससे मैं कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लिखवा के लाऊ तो बड़ी अजीब सी बात होगी तो अगर बिना कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नौकरी मिलती हो तो दे दे अन्यथा बिना नौकरी के रह जाना ठीक है बजाय इसके की चरित्रहीनों से चरित्र का और प्रमाण लाया जाए आखिर चरित्र का प्रमाण कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है और फिर मैं चरित्रवान हूं या नहीं इसकी जिम्मेदारी मेरे और परमात्मा के बीच मैंने उनको कहा कि नौकरी में आप जो मुझे तनख्वाह देंगे वो पढ़ाने की देंगे मेरे चरित्र की देंगे कोई मेरे चरित्र का की कीमत आप चुकाने वाले हो तो चरित्र की चिंता की लेकिन हमारा जो जिसे हम जगत कहते हैं हमारा जो जीवन है वहां सब औचित्य पर निर्भर है वहां सब सिद्ध करना होता है वहां सब सिद्ध करना होता है, सिद्ध करने की तरकीबें बड़ी मजेदार हैं। कर ईसाई अदालत में कसम नहीं खाते अदालत में कसम खानी चाहिए कि मैं कसम खाता हूं कि सत्य बोलूंगा कोई ईसाई कहते हैं कि अगर मैं झूठ भी बोलने वाला हूं तो ये कसम भी झूठ खा सकता हूं ये बड़ी अजीब प्रागल्पन की बात है एक आदमी से जो झूठ बोलने वाला है निष्नात झूठ बोलने वाला है अदालत में हम कसम खवाते हैं कि तुम कसम खाओ कि सच बोलेंगे वो कसम खाता है कि हम कसम खाते हैं सच बोलेंगे बड़े आश्चर्य की बात है कि क्या कसम खाने से किसी आदमी का झूठ बोलना मिट जाता है और जो आदमी कसम खाने से झूठ बोलना छोड़ देता हो उसने बहुत पहले कभी ही झूठ बोलना छोड़ दिया होता मगर बचकाना काम अदालतें भी किए चली जाती है एक कहीं से शुरुआत होनी चाहिए कहीं से हम मान के चलेंगे तुम सच बोल रहे हो कसम कैसे तय कर सकती है कि कौन आदमी सच बोल रहा है मजा यह है लेकिन जो झूठ बोलता है वो जोर से कसम खाएगा सच बोलने वाला शायद थोड़ा झिझकेगी कि कसम खानी कि नहीं खानी सच बोलने वाला ही झिझकेगा कि कसम खाने की नहीं खानी झूठ बोलने वाला बेझिझक खाएगा क्योंकि जिसे झूठ भी बोलना है कसम क्या अड़चन पैदा करेगी सच बोलने वाले को कसम अर्चन पैदा कर सकती वो सोच सकता है कि कसम खाने का मतलब सच बोलना है लेकिन झूठ बोलने वाला तेजी से खाया गया बतन रसल ने लिखा है कि इस जगत में जो लोग अपना औचित्य जितनी तेजी से सिद्ध करने में लगे रहते हैं वे प्रमाण देते हैं कि वे आदमी उचित नहीं उनकी सिद्ध करने की चेष्टा ही कहती है कि उनको खुद भी शक है खुद भी भीतर संदेह उस संदेह को झुटलाने के लिए वो सब तरह के उपाय करते हैं इसलिए एक बड़ी मजे की बात है कि इस जगत में जो श्रेष्ठ समझन हुए हैं उन्होंने जो भी कहा है उसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिए वो सीधे वक्तव्य है स्टेटमेंट्स उनका कोई प्रमाण नहीं बुद्ध कहते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ अगर कोई पूछता है प्रमाण तो वो कहते हैं तुम भी ऐसा ऐसा करो और तुम्हें हो जाएगा तुम्हारा करना ही तुम्हारे लिए प्रमाण बनेगा और मैं अगर चार गवाह खड़े करूं कि देखो ये भी कहते हैं कि मुझे हुआ तो एक इनफिनिट रिग्रेस शुरू होती है एक अंतहीन हीन सिलसिला शुरू होता है क्योंकि मजा ये है कि मैं एक गवाह खड़ा करता हूं और आश्चर्य तो ये है कि हम ये भी नहीं पूछते कि जो गवाह बोल रहा है इसके गवाह कहा हैं जो कहेंगे ये ठीक बोल रहा है ये गवाहों का सिलसिला कहाँ अंत होगा ऋषियों ने एक बात कही है उन्होंने कहा है कि सत्य जो है वो सेल्फ इविडेंट है स्वतः प्रमाण है झूठ सेल्फ इविडेंट नहीं झूठ स्वतः प्रमाण नहीं है इसलिए झूठ हमेशा सा गवाह साथ लेकर आता है सत्य खुद ही अपना गवाह है और कोई गवाह ही नहीं झूठ पहले से ही इंतजाम करके चलता है पच्चीस गवाह लेके आता है मुल्ला नसरुद्दीन पर मुकदमा चला उसने किसी की हत्या कर दी और अदालत में 10 गवाहों ने बयान दिया कि हमारे सामने यह हत्या हुई है मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा इसमें क्या रखा है मैं 100 गवाह खड़े कर सकता हूं जो कहने को राजी हैं कि उनके सामने हत्या नहीं हुई दस से क्या हो? 100 गवाह खड़े कर सकता हूं हत्या हुई तो जिस आदमी की हत्या हुई नसरुद्दीन कहता है मैंने नहीं की किसी और ने की होगी मैं मौजूद जरूर था तो अदालत में वकील उससे पूछता है कि तुम कितने दूर खड़े थे आदमी से जब यह आदमी मरा तो उसने कहा कि मैं तेरह फीट सात इंच दूर खड़ा था मजिस्ट्रेट भी चौंका उसने कहा हैरानी की बात है तुम पहले ही आदमी हो तेरा फीट सात इंच ये तुम्हें कैसे पता चला नसरुद्दीन ने कहा मैंने पहले ही सब सोच लिया था कोई ना कोई मूर्ख अदालत में जरूर पूछेगा मैं सब जो करके ही काम किया हूं वो जो जो आदमी गलत है वो गलती करने के पहले गवार खोज लेता है जो आदमी सही है उसे तो बाद में ही पता चलता है कि सही के लिए भी गवाह देने होते हैं लाभ से कहता है संत अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते वो क्या है इसके लिए उनके पास कोई गवाही नहीं उनका क्या अनुभव है इसके लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं प्रमाण देने की कोई इच्छा भी नहीं कोई जस्टिफिकेशन नहीं संत बिल्कुल अनजस्टिफाइड खड़े होते बिना किसी औचित्य की चिंता के खड़े होते जिनको दिखाई पड़ सकता हो वो सीधा देख लें और जिनको दिखाई न पड़ सकता हो वो न देखें अंधे बने रहें। लेकिन संत के मन में अगर ये आकांक्षा हो कि मैं सच्चा हूं अहिंसक हूं व्रति हूं त्यागी हूं या और कुछ हूं इसको प्रमाणित करू एक गांव में मैं गया था एक साधु वहां ठहरे थे कोई उन्हें मुझसे मिलाने वाला आया था जो मिला मिलाए थे उनके शिष्य थे उन्होंने कहा कि बड़े त्यागी हैं महा तपस्वी इन्होंने अब तक इतने इतने हजार उपवास किए मैंने उन साधु से पूछा कि ये कहते हैं कि इतने हजार उपवास किए तो उन्होंने कहा और अब तो संख्या और भी बढ़ गई ये तो पुरानी पुरानी संख्या बता रहे मैंने उनसे पूछा आपने हिसाब रखा उनका मैं बिल्कुल डायरी रखता हूं ये डायरी किसको बताई जाने वाली है? परमात्मा के पास डायरी ले जाएंगे ये डायरी किसको बताई जाने वाली है ना ये लोगों को बताई जाती है कि कितने उपवास किए और जो बताने को उत्सुक है वो दो के चार उपवास भी डायरी में लिख सकता है जो बताने को उत्सुक उस है उसका कोई भरोसा नहीं क्योंकि उपवास असली चीज नहीं है संख्या असली चीज है उपवास का मूल्य इतना है कि कितनी संख्या बढ़ती जाती है ये जो औचित्य है त्याग का ये बताता है कि आदमी अभी भी बाजार में उसकी भाषा सोचने के ढंग अभी दुनियादारी के हैं अभी उसे सन्यास की कोई किरण भी नहीं मिली अभी उसे त्याग का कोई आनंद नहीं मिला अभी उसे त्याग से आनंद मिलता है त्याग का आनंद नहीं मिला इस फर्क को ठीक से समझ लें उसे त्याग से आनंद मिलता है क्योंकि त्याग को लोग सम्मान देते हैं आदर देते हैं पैर छूते हैं जय जयकार करते हैं रथ यात्रा निकालते हैं बैंड बाजे बजाते त्याग के द्वारा त्याग से त्याग अभी साधन है लेकिन आनंद अभी सम्मान का है अभी उसे त्याग का आनंद नहीं मिला जिस दिन उसे त्याग का आनंद मिल जाएगा उस दिन वो समझेगा कि सम्मान का त्याग बड़े से बड़ा त्याग है तो उसने जो भी अभी छोड़ा खाना वगैरह कपड़े लगते मकान वगैरह वो ना कुछ जब इनको छोड़ने से इतना आनंद मिलता है तो जिस दिन कोई सारे अहंकार को ही छोड़ देता है सम्मान के भाव को ही छोड़ देता है तब उसे परमानंद मिलता है लेकिन उसका उसे अभी कोई पता नहीं जो आज बैंड बाजा बजाते हैं उसके चारों तरफ कल अगर बैंड बाजा बजाना बंद करते हैं तो उसके उपवास भी बंद हो जाएंगे कारण नहीं हो जाता है रामकृष्ण के पास एक आदमी आता था वो हर वर्ष जब नवदुर्गा होती तो बड़ा उत्सव मनाता और बड़े बकरे कटते फिर अचानक उत्सव बंद हो गए और बकरे कटने बंद हो गए रामकृष्ण ने उससे पूछा कि बहुत दिन से देखते हैं कि वर्ष दो वर्ष बीत गए उत्सव का क्या हुआ धर्म का क्या पूजा का क्या अब बकरे वगैरह नहीं कटते उस आदमी ने कहा दांत ही ना रहे दांत ही गिर गए रामकृष्ण सोचते थे कि उत्सव हो रहा है धर्म का वो बड़े चौके उसने कहा रामकृष्ण ने राम कहा दांत इसका चाल न देना उस आदमी का दांत ही ना रहे तो उत्सव कैसा बकरे कैसे कटने खाने पीने का आनंद ही चला गया धर्म तो एक बहाना था एक आड़ थी तो अगर मूल कारण गिर जाए साधुओं को जिस दिन आप सम्मान ना दें उस दिन आपको पता चलेगा कितने साधु आपके पास हैं जब तक साधु को सम्मान मिलता है तब तक तय करना मुश्किल है क्योंकि सौ में से निन्यानवे लोग तो सम्मान के कारण ही साधु होंगे और एक बड़े मजे की बात कि साधु होने के लिए बहुत बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं किसी गुण की जरूरत नहीं किसी टैलेंट की किसी जीनियस की किसी मेदा की कोई जरूरत नहीं तो इस दुनिया में सब तरफ सम्मान महंगा है साधु होकर बहुत सस्ता है आप अपने साधुओं को जरा गौर करके कर देखे इनको किस दिशा में आप लगा देंगे तो ये कारगर हो सकते हैं। एक साधु छोड़ना चाहते थे साधु वेश उन्होंने मुझे पत्र लिखा तो मैंने कहा छोड़ दो इसमें पूछना क्या है ये भी पूछ के छोड़ोगे पूछ के पहले फंसे कि अब भी पूछ के छोड़ोगे छोड़ दो छोड़ना है तो उसमें क्या बुराई है उन्होंने मुझे पत्र लिखा कि आप समझे नहीं मैट्रिक फेल हूं और अभी अभी वाइस कैंसर भी मेरे पैर छूते हैं आके कल मुझे क्लर्क की भी नौकरी नहीं मिल सकती इसलिए पूछता हूं कि छोड़ू कि न छोड़ू तो मैंने कहा कि तुम गलत सवाल पूछे तुम्हें ये पूछने नहीं था कि साधुता छोड़ दू साधुता है ही नहीं तुम एक व्यवसाय में हो और अच्छा व्यवसाय है तुम जारी रखो तो इससे साधुता का कोई संबंध नहीं तुम्हें ठीक धंधा मिल गया है उसे तुम जारी रखो लेकिन धंधे को साधुता मत कहो साधु होना सबसे सस्ती बिना किसी योग्यता के घटने वाली घटना तो आसान है सौ में निन्यानवे साधु इसलिए साधु हैं कि साधुता से कुछ और मिलता है जो उन्हें अन्यथा नहीं मिल सकेगा लेकिन सम्मान की आधारशिलाएं हट जाएं। आपके साथ साथित हो जाएंगे तब शायद वही साधु रह जाएगा बाकी जिसके लिए सम्मान से कोई प्रयोजन न था जो प्रगति न होना चाहता था या प्रगत भी हो गया था तो उसकी कोई वासना न दुर्घटना अपना औचित्य अपना औचित्य हम तभी सिद्ध करते हैं जब हमें लगता है कि जिनके सामने हम सिद्ध कर रहे हैं वो हमारे न्यायाधीश निश्चय से किसी ने कहा कि तुम जीसस के इतने खिलाफ लिखे हो और निशस निश्चय न केवल लिखता था जीसस के विरोध में दस्तखत भी करता था तो लिखता था एंटी क्राइस्ट फ्रेडरिक निश जीसस विरोधी तो तुम इस सबके लिए प्रमाण दो तो निश्चय ने कहा कि जिस अदालत में जीसस की प्रमाणिकता जांची जाएगी उसी अदालत में हम भी प्रमाण दे देंगे अगर कहीं कोई परमात्मा है जो सिद्ध करेगा कि जीसस ईश्वर के पुत्र हैं तो उसी के सामने हम भी सिद्ध कर देंगे लेकिन तुम्हारे सामने नहीं क्योंकि तुम न्यायाधीश नहीं हो तुम कौन हो? तुमसे क्या लेना देना है निश्चय तो कोई संत नहीं है लेकिन संतत्व के बड़े करीब निश्चय ने जो किताबें लिखी है वो सुसंबद्ध नहीं है सिस्टमेटिक नहीं फ्रेगमेंट टुकड़े उनके बीच कोई सिलसिला नहीं कई बार लोगों ने उसे कहा कि तुमको सिलसिला बनाओ उसने कहा कि तुम कौन हो विचार मेरे हैं जिम्मेवार मैं हूं जिनके पास आंखें हैं वो सिलसिला देख लेंगे और जिनके पास आंखें नहीं हैं, उनको सिलसिला बताने की जरूरत भी क्या है निश्चय ने कहा कि लोगों ने एक एक किताब लिखी है जितने विचार से उतने विचार से मैंने एक एक वाक्य लिखा है लेकिन वो बीज है पर कोई न्यायाधीश नहीं उत्तरदायित्व नहीं है किसी के प्रति असल में संत का वक्तव्य ये है कि मैं जैसा हूं वो मेरे और परमात्मा के बीच की बात किसी और सोच का कोई लेना देना नहीं है लेकिन हम मान नहीं सकते बीच में बिना कूदे हम एक दूसरे की खिड़कियों से झांकने के ऐसे आदि हो गए हैं पीपिंग टॉम किसी का चाबी का छेद है उसी में से झांक रहे हम सबको दूसरों में झांकने की ऐसी वृत्ति हो गई है और दूसरे भी इतने कमजोर है कि वो अपना औचित्य सिद्ध करने लगते हैं कि मैं ठीक हूं ऐसा कर रहा था उसका कारण ये था ऐसा कहा उसका कारण ये था दूसरे भी कारण बताते हैं दूसरे भी कमजोर हैं लेकिन संत कमजोर नहीं है वो अपने में पूरी तरह निर्भर है अपने में पूरा का पूरा ठहरा हुआ है कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है किसी को कुछ समझाने की कोई औचित्य की कोई तर्क की कोई गवाही की जरूरत नहीं अल्लाह से कहता है इसीलिए उनकी ख्याति दूर दिगंत तक जाती है जो अपना औचित्य सिद्ध करते रहते हैं वे दो चार को भी समझाने में सफल हो जाए तो कठिन है जो अपना औचित्य सिद्ध ही नहीं करते उनकी सुगंध दूर दिगंध तक चली जाती क्योंकि उनका खंडन नहीं किया जा सकता ये बड़े मजे की बात है जिसने कभी सिद्ध ही नहीं किया कि मैं चरित्रवान हूं उसको आप चरित्रहीन सिद्ध नहीं कर सकते जिसने सिद्ध करने की कोशिश की कि मैं चरित्रवान हूं उसको चरित्रहीन सिद्ध किया जा सकता है सच तो यह है कि उसने खुद ही खबर दे दी है कि वह चरित्रहीन है चरित्रवान सिद्ध करने की चेष्टा से जब कोई आदमी कहता है कि मैं चोर नहीं हूं जब कोई आदमी कहता है कि मैं बेईमान नहीं हूं जब कोई आदमी दिन भर यही कहे चला जाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं तब कोई भी संदिग्ध हो जाएगा कि बात क्या है इतनी चेतना क्या है इतना होश क्या है बार बार दोहराने की इतनी जरूरत क्या है नहीं हो तो ठीक है लेकिन जो आदमी भीतर गिल्ट अपराध अनुभव करता है वो हर बार कोशिश करता रहता है उसकी हर तरह की चेष्टा सिद्ध करती रहती है कि उसके भीतर कोई अपराध छिपा है फ्राइड कहता था कि कुछ लोग दिन भर बैठे बैठे हाथ ही मलते रहते फ्राइड कहता था ये हाथ मलने वाले वो लोग हैं जिन्होंने कोई बात किया है। ये हाथ धो रहे इनका जो हाथ मलना है ये अकारण नहीं कुछ लोगों को हाथ धोने का मैनिया होता है वो दिन में दस पचास दफा हाथ धोएंगे इनके भीतर कोई अपराध घना है और जिसका प्रतीक ये इनका हाथ धोना है कोई अपराध है जिससे इनको लगता है कि हाथ मेरे रंगे हैं उसे ये साफ कर रहे हैं कुछ लोग हैं खासकर महिलाएं है, घर की सफाई में पागल हो जाती है सफाई भी पागलपन हो जाता है एक कचरे का टुकड़ा नहीं टिकने देंगे आदमी को अंदर किसी का आना मेहमान का उन्हें भय का कारण हो जाता है कि पता नहीं कचरा आ जाए कुछ गंदगी आ जाए कुछ हो जाए सफाई अच्छी बात है लेकिन हर चीज पागलपन की सीमा तक खींची जा सकती है फ्राइड कहता है कि इन महिलाओं के मन में कहीं कोई डर्ट कहीं कोई गंदगी जमी है उसका ये बाहर फैला हुआ रूप है कि बाहर कहीं कोई गंदगी ना जम जाए बाहर की गंदगी उनको भीतर की गंदगी की याद दिलाती है इसलिए इतना पागलपन है एक मित्र मेरे साथ थे वो किसी के घर चाय नहीं पीते किसी के घर पानी नहीं पीते किसी का दिया पान नहीं खाते वो कहते यही है कि नहीं मैं कहीं कोई बाहर चीज नहीं लेता बहुत बार ये सब देखकर मुझे लगा कि ये ये कुछ मैनी कुछ पागलपन की बात है खोजबीन की उनसे चर्चा की समझने की कोशिश की उन्होंने कभी किसी आदमी को जहर खिलाने की कोशिश की थी। और उसके बाद वो किसी के घर कुछ नहीं खा सकते वो जो भीतर छिपा है वो अभी भी कंपित हो रहा है और अब किसी से भी कुछ लेना उनके अपने ही अपराध का पुनर्स्मरण आदमी बहुत जटिल है आप क्या करते हैं क्यों करते हैं आपको भी पता ना हो आदमी का मन बहुत गहरा उलझाव है और आदमी हजार काम करता है जिसका उसे पता नहीं कि क्यों कर रहा है लेकिन उसके कारण भीतर छिपे हैं ये जो व्यक्ति निरंतर औचित्य सिद्ध करते रहते हैं कि मैं ठीक आदमी हूं इनके भीतर गलत होने की धारणा पक्की इनको खुद ही भरोसा नहीं है कि ठीक आदमी है जब कोई आदमी आपसे आके कह देता है आप ठीक आदमी नहीं हैं, तो अगर आप नाराज होते हैं तो उसका मतलब यह है कि को उसने कोई घाव छू दिया नहीं तो नाराज होने का कोई कारण नहीं या तो वो आदमी सही है तो धन्यवाद दे देना चाहिए या वो आदमी गलत है तो हंस देना चाहिए बात खत्म हो गई नाराज होने की क्या बात है गुरुजीएफ के पास लोग जाते थे और वो कहते गाजे फला आदमी मिला था वो बहुत अभद्र बातें आपके संबंध में कह रहा था गालियां दे रहा था बहुत गंदी बातें कह रहा था गुरुजीफ कहता ये कुछ भी नहीं है और भी लोग है तुम फला आदमी से जाकर मिलो वो इससे भी ज्यादा गंदी बात मेरे बाबत कहता है और अगर तुम्हारी तृप्ति उससे भी ना हो तो मैं तुम्हें और भी आदमी बताऊंगा जो और भी ये कुछ भी नहीं है जब पहली दफा अफ्टी गुर को मिला तो वो बहुत चकित हुआ इस तरह की बात देख जब भी कोई आकर उसकी निंदा की बात करता तो कहता ये कुछ भी नहीं जिस आदमी के भीतर कोई गाँव नहीं है आप उसकी कितनी भी बुराई करके उसको चोट नहीं पहुंचा सकते चोट आपकी बुराई से नहीं पहुँचती भीतर के गाँव से पहुंचती कोई आदमी आपसे आके कहता था कि फला आदमी कहता था आप चरित्रहीन हैं आपको जो चोट पहुंचती है वो उस आदमी से नहीं पहुंचती जानते तो आप भी हैं कि चरित्रहीन अब फजियत हुई अब फजीयत हुई।, हुई औरों को भी पता चलने लगा तो अब औचित्य सिद्ध करने में लगते हैं कि नहीं कौन कहता है मैं चरित्रवान हूं सिवाय चरित्रहीनों के चरित्रों की औचित्य सिद्ध करने की चेष्टा किसी ने कभी नहीं की संत अपना औचित्य सिद्ध नहीं करते लेकिन उनकी ख्याति दूर दिगन तक पहुंच जाती ये पहुंच जाना सहज घटना है ये अन चेष्टित न इसकी कोई कामना है न इसकी कोई आकांक्षा है लेकिन अन्य घटती है और जब घटती है तो इस सुगंध को रोकना बहुत मुश्किल क्योंकि इसको कभी गलत सिद्ध नहीं किया जा सकता जो सही सिद्ध करने की चेष्टा में नहीं है उसे हम गलत सिद्ध नहीं कर सकते वे अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते इसलिए लोग उन्हें श्रेय देते हैं उनका एक ही श्रेय है कि वे श्रेष्ठता का दावा नहीं करते श्रेष्ठता का दावा सिर्फ हीन जन ही करते श्रेष्ठ जन नहीं करते जो श्रेष्ठ है ही वो दावा क्यों करेगा जो श्रेष्ठ नहीं है उसी के भीतर दावा पैदा होता है वे अभिमानी नहीं है और इसलिए लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं आगे बने रहते हैं क्योंकि आगे बने होने की उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। पीछे खड़े होने की उनकी पूरी तैयारी है पीछे ही वे खड़े होते हैं इसको हम थोड़ा समझ लें। दो तरह से लोग आगे खड़े होते हैं इस जगत में एक तो वे जो क्यू में धक्कम रेल करके आगे पहुंचते हैं राजनीतिज्ञ हैं काफी धक्का मक्का करके वो आगे पहुंचते हैं आगे पहुंचने में बड़ी उनकी फजियत होती है लेकिन वो सब झेल लेते हैं आगे पहुंचने का लोभ इतना है कि कितनी भी फजियत झेली जा सकती है और एक दफा आदमी आगे पहुंच जाए तो लोग भूल जाते हैं कि इनकी बड़ी फजियत हुई थी इसलिए बीच के धक्कम धक्का खा लेने में कोई हर्ज नहीं एक दफा आगे पहुंच गया तो सब इतिहास बदल जाता है सफल आदमी की सब असफलताएं भूल जाती आगे पहुंच गए आदमी की बात ही भूल जाती है कि कभी वो पीछे क्यों में खड़ा था। और बड़ा मजा ये है कि जिस तरह धक्कम धुक्का देके वो आगे आया है वो लोगों को समझाने लगता है क्यों में लाइन लगा के खड़े रहो धक्कम धुक्की करनी ठीक नहीं इंदिरा गांधी को पूछे निजलिंगप्पा जो उनको समझाते थे वो अब दूसरों को समझाना शुरू करते बड़ी आश्चिर की बात है लेकिन आदमी का मन ऐसा है, है और सब आदमियों का मन ऐसा है, है आप ट्रेन के डब्बे में बैठे खिल्लाते हैं दरवाजे से किसी को घुसने नहीं देते बिल्कुल भरा है एक इंच जगह नहीं आगे जाओ और आप भूल गए कि अगले स्टेशन पर आप बाहर खड़े थे और तब जो दलीलें आप दे रहे थे वही दलीलें बाहर खड़ा आदमी दे रहा है कि बिल्कुल मत घबराइए मैं पांव भी खड़ा रहूंगा पैर के लायक जगह मिल जाए जाएगी आप चिंता मत करिए तकलीफ में झेल लूंगा आप कहते हैं है नहीं जगह तो यही बातें किसी ने डब्बे के भीतर आपसे कहीं थी। लेकिन डब्बे के भीतर आदमी प्रवेश करते ही आत्मा बदल जाती डब्बे के बाहर दूसरी आत्मा होती डब्बे के भीतर दूसरी आत्मा आपको पता नहीं चलता कि आत्मा इतनी जल्दी कैसे बदलती और ऐसा नहीं कि अभी जो आदमी गड़गड़ा रहा है वो नहीं बदलेगा डब्बे के भीतर आने दो अगली स्टेशन पर तो उसकी बातें सुनो तो लोगों से बाहर क्या क्या तब आपको पता चलेगा कि आदमी जो कहता है वो परिस्थिति पर निर्भर होने वाली बातें जिसको नेता बनना है उसे सब है कि उपद्रव करने होते हैं लेकिन जो नेता बन गया और नेता जिसमें बना रहना है उसे बाकी को समझाना पड़ता है कि उपद्रव मत करना सच तो यह है कि जो उपद्रव करके आगे आता है वो उपद्रव के बहुत खिलाफ होता है क्योंकि उसे पक्का पता है कि आगे आने का रास्ता क्या है जो आगे पहले से है उनको गिराने का रास्ता क्या है मैक्यवेली ने लिखा है कि जिस सीढ़ी से चढ़ो चढ़ते ही पहले उसे नष्ट कर देना और मैक्यवेली मनुष्य के मन में झाँकने वाले गजब के लोगों में से एक है थोड़े ही लोग इतना गहरा देखते हैं आदमी के अस्तित्व तो में केवल ये कहता पहला काम चढ़ जाने तो सीढ़ी के करना सीढ़ी तोड़ देने का क्योंकि ध्यान रखना सीढ़ी निष्पक्ष जैसा तुमने चढ़ा दिया किसी दूसरे को भी चढ़ा सकते मैं केवल कहता है कि नेता को और अनुयायी के बीच बहुत फासला रखना चाहिए क्योंकि पास के लोग खतरनाक होते हैं इसलिए कोई भी नेता बुद्धिमान लोगों को अपने आसपास पसंद नहीं करता बुद्धुओं को पसंद करता है उनमें फासला इतना होता है कि अगर उनको सीढ़ी भी लगा दो तो उनकी समझ में ना आएगा कि इस पर चढ़ना है ऐसे आदमी ठीक रहते हैं इसलिए हर नेता के पास बुद्धुओं की जमात होगी उन पर वो जीता है एक तो रास्ता है क्यू में इस तरह उपद्रव करके आगे खड़े हो जाने का नेता इस भांति खड़े होते हैं ये पॉलिटिकल रास्ता है राजनीतिक का रास्ता है संत भी कभी कभी आगे पाए जाते हैं लेकिन उनके खड़े होने का दंग दूसता है वो क्यू में पीछे खड़े हो जाते जहां भी धक्कम धक्की है वो पीछे खड़े हो जाते लेकिन उनके पीछे खड़े होने की जो शांत स्थिति है क्योंकि जिसे आगे नहीं जाना है उसको अशांत होने का कोई कारण नहीं जिसे आगे नहीं जाना है उसको चिंतित होने की कोई वजह नहीं है जिसे आगे नहीं जाना है उसकी ना कोई प्रतिस्पर्धा है ना कोई प्रतियोगिता है ना कोई ईर्ष्या है ना कोई संघर्ष है जिसे आगे नहीं जाना है उसका कोई दुश्मन नहीं कोई प्रयोजन नहीं दुश्मन का जिसका कोई दुश्मन नहीं जिसकी कोई अशांति नहीं चिंता नहीं पीड़ा नहीं दुख नहीं उसमें जो दीप्ति आनी शुरू हो जाती है, उस दीप्ति के कारण कुछ लोग उसके पीछे क्यों लगाने लगते हैं? ये दूसरी प्रक्रिया है। ये लोग पीछे खड़े होते जाते हैं और इनको इतना चुप खड़ा होना होता है कि उसको पता न चल जाए कि पीछे और लोग खड़े हो गए नहीं तो वो उनके पीछे जाकर खड़ा हो जाए गुरुजी कहता था कि संतों के पीछे चलना हो तो पता मत चलने देना तुम्हारे पैर की आवाज मत होने देना क्योंकि संत पीछे खड़े होने से बड़े प्रेमी वो तुम्हें आगे कर देंगे उनके पीछे ऐसे चलना कि जैसे तुम हो ही नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि इन संतों के पीछे भी लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं लेकिन ये आगे होने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से भिन्न है इस आगे होने में किसी को पीछे नहीं किया गया है इसमें लोग पीछे हो गए हैं राजनीति में अनुयायी बनाने पड़ते हैं धर्म में अनुयायी बन जाते हैं राजनीति में लोगों को पीछे रखना पड़ता है धर्म में पीछे लोग खड़े हो जाते हैं ये एक सहज घटना है इस सुगंध को दूर दिघंत हवाएं अपने आप ले जाती है इसलिए जो अभिमानी नहीं है वे लोगों के बीच अग्रणी बने रहते हैं क्योंकि वे किसी वाद की प्रस्तावना नहीं करते इसलिए दुनिया में कोई उनसे विवाद नहीं कर सकता वाद की प्रस्तावना विवाद के लिए निमंत्रण अगर मैं कहता हूं यही सत्य है तो मैं किसी न किसी आदमी के भीतर आकांक्षा पैदा कर दूंगा जो कहे कि यह सत्य नहीं है जगत एक संतुलन है जब कोई दावा करता है तो प्रति दावा तत्काल खड़ा हो जाता है अगर कोई महावीर के पास जाए तो उनकी कोई प्रस्तावना नहीं महावीर से कोई विवाद करने में सफल नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने जो कहा वो वाद नहीं है कोई आदमी आके कहता इस पर है तो महावीर कहते हैं ठीक है यह भी ठीक है अब घड़ी भर बाद आदमी कोई आदमी कहता आके पर नहीं है तो महावीर कहते यह भी ठीक महावीर कहते कि ऐसा कोई असत्य नहीं है जिसमें सत्य का अंश ना हो और ऐसा कोई सत्य नहीं है जो मनुष्य उच्चारित करे जिसमें असत्य सम्मिलित न हो जाए इसलिए महावीर कहते हैं कि मैं क्यों चिंता करूं कोई चीज पूर्ण नहीं है इस जगत में तो कोई कोई भी बात आके कहे उसमें एक अंश तो सत्य होगा ही वो कैसा ही वाद हो उसमें एक अंश तो सत्य होगा ही और पूर्ण कोई चीज सत्य नहीं है क्योंकि मनुष्य की भाषा में पूर्ण को प्रकट नहीं किया जा सकता तो महावीर का कोई वाद नहीं है। लेकिन अनुयायी तो वाद बनाते हैं बिना वाद के अनुयायी को बड़ी कठिनाई होगी अगर आप महावीर के अनुयायी जैन को कहें कि ठीक है कोई वाद नहीं तो चलो मस्जिद तो फिर क्यों मंदिर जा रहे हो तो क्यों रखे वैसे हो ये महावीर के वचन रखो कुरान तो क्यों करते हो नमस्कार महावीर को चलो आज नमस्कार हो जाए राम को तो वो कहेगा नहीं उसका वाद है ये इतिहास में घटने वाली दुर्घटनाएं हैं महावीर का कोई वाद नहीं है लेकिन अनुयायी तो बिना वाद के नहीं रह सकता उसको तो फासला बनाना पड़ेगा कि मैं दूसरों से अलग हूं मेरा ग्रोह अलग है सीमा बनानी पड़ेगी सीमा बनाने में विवाद शुरू हो जाएगा महावीर का कोई वाद नहीं है लेकिन मजे की बात है कि जैन दार्शनिक और पंडितों ने जितना विवाद भारत में किया है उतना और किसी ने नहीं किया पक्के विवादी और एक एक चीज की बाल की खाल निकालने में कुशल और जैन तर्क विकसित तर्क है सच तो यह है कि जैन अनुयायियों को खूब तर्क को विकसित करना पड़ा क्योंकि महावीर ने तर्क को बिल्कुल छुआ नहीं उनको मुसीबत में छोड़ गए तो उसकी काफी सुरक्षा उन्हें करनी पड़ी उन्हें काफी ईजाद करनी पड़ी और महावीर का जो वाद ही नहीं था उसको भी जैनों ने सतवाद नाम दे दिया अब यह बड़ा उल्टा नाम शब्द बहुत अद्भुत है वो सिर्फ पॉसिबिलिटी का संभावना का सूचक है कोई आदमी पूछता है इस पर है महावीर कहते हैं श्यार्थ। श्यार्थ है श्यार्थ का मतलब यह है कि ना तो मैं पूर्ण रूप से कहता कि नहीं है और ना पूर्ण रूप से कहता कि है सियात का अर्थ यह है कि मैं मध्य में खड़ा हूं के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है अभी एक अमेरिकन विचारक है डिबोनो उसने एक शब्द निकाला है वो काम का है वो शब्द है पो वो नहीं नया गर्भ शब्द है भाषा में कोई शब्द है नहीं दो शब्द है अंग्रेजी में यस नो हाँ नहीं डिबोनो ठीक महावीर की पकड़ का आदमी मालूम होता है वो कहता है ये दोनों शब्द खतरनाक है क्योंकि इनसे पूरा हो जाता है मामला हां या नहीं और जिंदगी ऐसी नहीं है जिंदगी ऐसी नहीं तो वो कहता है यस और नो के बीच में एक मिडिल टर्म पो पी ओ वो कहता है पो का मतलब शायद आप पूछते हैं कि आपको मुझसे प्रेम है या नहीं तो हां या ना दोनों कहता है क्योंकि हजार चीजों पर निर्भर करता है इतनी जल्दी हाँ ना में जवाब देना खतरनाक है हां का मतलब यह हुआ कि अब ये प्रेम जो है एक्सलूट हो गया अगर मैं कहूं हां हाँ, और घड़ी भर बाद आप नाराज हो जाऊं तो आप कहेंगे कहा गया प्रेम कहा गया वो प्रेम हाँ भी गलत होगा नहीं भी गलत होगा जीवन में सभी चीजें रिलेटिव है एप्सलूट नहीं है सब सापेक्ष कोई पूर्ण नहीं है। जो अभी प्रेम है क्षण भर बाद प्रेम नहीं रह जाएगा जहां अभी प्रेम की कोई खबर नहीं क्षण भर बाद प्रेम का पौधा उगाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता तो बुना कहता है पोत महावीर सात का प्रयोग किए हैं लेकिन उनके अनुयायियों ने उसको भी वाद बना दिया दियातवाद वाद वाद नहीं है स्यात का मतलब यह है कि कोई वाद जगत में नहीं है तुम जितने भी वाद प्रस्तावित करते हो वाद का मतलब यह होता है कि कोई दावा कि ऐसा है ऐसा ही है तब वाद खड़ा होता है महावीर कहते हैं ऐसा ही है मत कहो इतना ही कहो ऐसा भी है बस इतना कहो ही पर जोर मत दो भी पर जोर दो तो कोई कलह नहीं है कोई विवाद नहीं है विवाद खड़ा होता है वाद के आग्रह से अनाग्रह कोई दावा नहीं चूंकि वे किसी वाद की प्रस्तावना नहीं करते इसलिए दुनिया में कोई भी उनसे विवाद नहीं कर सकता है और क्या यह सही नहीं है जैसा कि कहा है प्राचीनों ने समर्पण में ही है संपूर्ण की सुरक्षा और इस तरह संत सुरक्षित रहते और संसार उनको सम्मान देता समर्पण में ही है संपूर्ण की सुरक्षा यही सूत्र का प्रारंभ था इस सारे सूत्र में अलग अलग पहलुओं से लड़ना नहीं छोड़ देना संघर्ष मत करना झुक जाना विवाद मत करना दावा मत करना कोई प्रस्तावना ही मत करना अपनी तरफ से कोई औचित्य सिद्ध मत करना अपनी तरफ से झुक जाना खड़े मत होना अकड़ के मत खड़े होना इसी पहलू इसी सत्य को अलग अलग पहलुओं से लाव सिंह ने कहा है। सार है समर्पण सरेंडर्स इस आखिरी बात को हम ठीक से समझ लें वो इसका साथ है संघर्ष एक शब्द है एक शब्द है समर्पण संघर्ष में दूसरे से लड़ना है जीतना है जीतने की आकांक्षा है हार परिणाम समर्पण में दूसरा दूसरा नहीं है दूसरे से कोई विरोध नहीं है दूसरे से कोई शत्रुता नहीं है समर्पण में दूसरा स्वीकार है अविरोध से स्वीकार जैसे आए आंधी और छोटा घास का दिन का झुक जाए समर्पित हो जाए आंधी से शत्रुता नहीं मानता मित्रता मानता है सोचता है आंधी खेल रही है सांस में, आंधी को गुजर जाने देता राहत दे देता है ये जो छोटे तिनके का समर्पण है आंधी के लिए यही उसके उसके प्राणों की सुरक्षा है आंधी बीच जाएगी तिनका खड़ा हो जाए बड़े वृक्ष गिर जाएंगे तिनका बच जाएगा समर्पण भी इस पूरे जगत को अगर हम एक आंधी समझे इस पूरे अस्तित्व को एक झंझावाद समझे तो समर्पण इस झंझावाद में सुरक्षा का उपाय है यहां झुक जाना है झुक जाना शब्द अच्छा नहीं लगता हमारे मन में क्योंकि तो हमारी भाषा न झुकने की है लेकिन लाओस्य को समझेंगे तो झुक जाना शब्द बड़ा अद्भुत है और बहुत कम लोग इस महानता को उपलब्ध होते हैं कि झुक जाएं। झुक जाना है इस घिंजावात में जो जगत का है क्योंकि हम इसके अंग हैं, इससे पृथक नहीं इससे लड़ाई बेमानी है पागलपन है जैसे मैं अपने ही दोनों हाथों को लड़ाऊं ऐसा पागलपन है जैसे मेरी आंख मेरे शरीर से लड़ने लगे मेरे पैर मेरे पेट से लड़ने लगे ऐसा पागलपन है लड़ाई शब्द खतरनाक है अस्तित्व के रहस्य में जिसे प्रवेश करना है वो अपने को ऐसा छोड़ दे जिसे बूंद सागर में छोड़ देती एक हो जाती जिसे सूखा पत्ता हवा में छोड़ देता हवा के साथ एक हो जाता है इस पूरे अस्तित्व की झंझा में मैं एक अंश मात्र हूं पृथक नहीं अलग नहीं मेरा कोई अलग अस्तित्व नहीं है एक अस्तित्व का ही एक कल हूं तो लड़ाई बेमानी है महंगी है हक कस, कष्ट हक दुख है पश्चिम में आज इतनी चिंता का जो कारण है वो इस बात से पैदा हुआ है कि व्यक्ति अस्तित्व से अलग है जो लोग भी अपने को अस्तित्व से अलग मानेंगे वो चिंता में पड़ जाएंगे क्योंकि तब सारा जगत शत्रु है और मुझे अपनी रक्षा करनी है ये रक्षा हो नहीं सकती और तब मैं टूटूंगा मिटूंगा परेशान होऊंगा अगर ये सारा अस्तित्व में ही हूं और इसके साथ एक हूं तो मेरी मृत्यु भी मेरी मृत्यु नहीं उमर खयाम ने कहा है कि क्या हुआ अगर मैं मर भी गया तो मेरी जो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी कोई पौधा उसमें सूगा कोई फूल खेलेगा तो मैं उस फूल में खिलूंगा मेरे प्राण विसर्जित हो जाएंगे हवाओं में किसी के फेफड़े में प्रवेश करेंगे कोई हृदय धड़केगा तो मैं उस हृदय में धड़कूंगा मैं मिट नहीं सकता हूं क्योंकि मैं नहीं हूं मैं मिट सकता हूं अगर मैं हूं अगर मैं नहीं हूं यह अस्तित्व ही है तो मेरे मिटने का कोई उपाय ना रहा आज जो मेरे हाथ में बैठा हुआ खून है वो किसी पक्षी में किसी दिन आकाश में उड़ा होगा आज मेरी हड्डी में जो मिट्टी है वो मिट्टी कभी किसी वृक्ष में फूल बनी होगी फिर कभी फूल बनेगी आज जिस शब्द से मैं बोल रहा हूं, वो शब्द कभी किसी वृक्ष में हवा की टक्कर से पैदा हुआ होगा फिर कभी वृक्षों के बीच बहेगा मेरा होना अगर अस्तित्व से अलग है तो मेरा मिटना निश्चित है लेकिन अगर मैं अस्तित्व से एक हूँ तो कभी फूल में कभी पक्षी में कभी आकाश में कभी मिट्टी में अनंत अनंत रूपों में बना ही रहूंगा मेरे मिटने का फिर कोई उपाय नहीं है इसलिए लाओ से कहता समर्पण में है सुरक्षा जिसने अपने को खो दिया अस्तित्व में पूरा उसकी फिर कोई असुरक्षा नहीं उसकी इन का फिर कोई सवाल नहीं बचाया अपने को कि असुरक्षा निश्चित है फिर मुसीबत खड़ी है और हम सब अपने को बचाने में लगे बचाना ही हमारा दुख है और बचा भी नहीं पाते बचा भी नहीं पाएंगे मिटेंगे तो ही खोएंगे तो ही और ऐसा भी नहीं है कि जो बचाने में लगा है वो अलग ढंग से खोता है और जो समर्पण करता है वो अलग ढंग से खोता है सिर्फ दृष्टि बदल जाती खोना तो दोनों को ही पड़ता है खोना दोनों को ही पड़ता है दृष्टि बदल जाती आप मरते हैं क्योंकि आप सोचते थे आपसे लाव से सिर्फ विसर्जित होता है विराट में वो दृष्टि बदल जाती है लावसे की मृत्यु भी एक शांत मृत्यु कोई पीड़ा नहीं क्योंकि लाव से और बड़ा होने जा रहा है जैसे काराग्रह से छूट रहा हो काराग्रह की दीवाने गिर जाएंगे काराग्रह के भीतर छिपा हुआ आकाश विराट आकाश में मिल जाएगा ये तो मुक्ति का क्षण से हमारे लिए जो मृत्यु का क्षण है वो लावसे के लिए मुक्ति का क्षण हमारे लिए जो बड़ी उदास सुख भरी घटना है वो बुद्ध और महावीर के लिए निर्वाण विरास के साथ एक होने जा रही है मंसूर ने सूली पर लटके हुए कहा है कि तुम इतना ही मत देखना कि मुझे सूली दी जा रही है जरा आंखें खोलो एक लाख लोग इकट्ठे वो पत्थर मार रहे थे गालियां दे रहे थे उसकी हत्या के लिए आए हुए थे मंसूर ने कहा मैं तो मर रहा हूं इतना ही मत देखना कि मैं मर रहा हूं जरा आंखें खोलो शोरबुल बंद करो इस तरफ मैं मर रहा हूं उस तरफ मैं परमात्मा से मिल रहा हूं उसको भी तुम देख लेना इधर मैं विदा हो रहा हूं उधर मेरा स्वागत हो रहा है इधर से मैं हट रहा हूं उधर मेरा प्रवेश हो रहा है तुमसे मैं दूर जा रहा हूं और उसके मैं पास जा रहा हूं उसको भी देख लेना लेकिन जब एक आदमी मरता है तो हमें सिर्फ उसकी विदाई दिखाई पड़ती वो कहीं जा रहा है ये बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता हम अंधे लेकिन इस जगत में कोई चीज खोती नहीं एक मिट्टी का कण भी नहीं खोता है विज्ञान कहता है डिस्ट्रक्शन इज इम्पॉसिबल असंभव है नष्ट करना किसी वस्तु को एक रेत के कण को भी हम नष्ट नहीं कर सकते रहेगा किसी भी रूप में रहे रहेगा अस्तित्व बना ही रहेगा अस्तित्व उतना ही रहेगा उसकी मात्रा जरा भी कम नहीं हो सकती तो जहां रेत का कण न मिटता हो वहां आपको मिटने की इतनी क्या फिकस जहां कुछ भी मिटना संभव नहीं है वहां आदमी को लगता है मैं मर जाऊंगा मिट जाऊंगा ये लगना किसी भ्रांति पर खड़ा है वो भ्रांति है अपने को अलग मान लेना मैं अलग हूं तो घबराहट शुरू हो जाती है कि मैं मिटूंगा रामकृष्ण मर रहे हैं उनको कैंसर हो गया है वो भोजन भी नहीं ले पाते गले में कुछ डालते हैं बाहर गिर जाते विवेकानंद रामकृष्ण से जाके कहते हैं कि आप एक बार क्यों नहीं कह देते माँ को काली को क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते एक दफा आप कह देंगे बात घट जाएगी विवेकानंद की बात मानकर रामकृष्ण ने आंख बंद की फिर खिलखिला हंसने लगे और उन्होंने कहा मैंने कहा तो काली बोली अपने गले से बहुत दिन भोजन किया अब दूसरों के गलों से करो तो विवेकानंद आज तुम तो जब भोजन करो तब तुम्हारे गले से मैं भोजन कर लूंगा और ये उचित ही है रामकृष्ण ने कहा क्योंकि इस गले से कब तक बंधा रहूंगा वक्त करीब आता है जब दूसरे गलों में मुझे फैल जाना हो लेकिन अगर यही गला मेरा गला है तो फांसी लगेगी लेकिन अगर सारे गले मेरे तो लगती रहे फांसी कितने ही फंदे बनाए जाएं, कोई ना कोई गला बचता रहेगा कितनी ही सांस घुटे कोई ना कोई सांस चलती रहेगी और कितने ही फूल कुमलाए कहीं और फूल खिल जाएंगे इस जगत में कुछ नष्ट नहीं होता है सिर्फ आदमी के अहंकार की भ्रांति को उसे लगता है मैं अलग हूं इसलिए भय पैदा होता कि नष्ट हो जाऊंगा समर्पण अहंकार की भ्रांति का विसर्जन है मैं अलग नहीं हूँ फिर इसके गत में कोई संघर्ष नहीं आज इतना ही पांच मिनट रुके फिर कम करें